सतिका का करते भगवान भाई का सप्तमी अध्याय भगवत तत्व विभूत प्रकाशिता नवमी सप्तमे अध्याय भगवान के तत्त्व और विभूति ऐश्वर्य विशेष प्रकाशिता नवमी च नवमे में भी है ये दो अध्याय सप्तमे और तत्व स्वपाधिकम भगवंत के तत्त्व तो से उपाधि के स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप विभूत नूप के प्रतिपत्ति ज्ञानी के उपयोगी स्वरूप कहे गये उत्तराध्या अध्यादम भगन अध्याम अवतारे थी उत्तराध्याय का दो अध्याय के साथ संबंध करते हुए अन्य अध्याय दसम अध्याय का अवतरण करते हैं ये भावेश भगवान ते भावा भक्तगे जिन जिन पदार्थ से पदार्थ में भगवान चिंतनीय ध्येय उसे पदार्थ का कथन करना है वक्तव्य सविशेष अध्ययन निर्विशेष से प्रतिपत्ति शेषत्य से ब्रह्म जहाँ कथन करेंगे ध्यान के लिए, निर्विशेष से ब्रह्म ज्ञान के लिए तो सविशेष अंग रूप से कहना है और निर्विशेष की प्रतिपत्ति ज्ञान निर्विशेष के ज्ञान के लिए साधन निर्विशेष ज्ञान कैसे होगा इसलिए ये सब कहना है जिन जिन भाग उनका सबसे निर्विशेष भगवत पुनरुचे तत्रशेषकार पर निर्विशेषकार भगवान का जो रूप पहले विभिन्न स्थान में कहा गया फिर क्यों कहते हैं कहते तत्र भगवत वक्तव्य भगवान का जो तत्व तो स्वरूप उसको भी कहना है क्यों कहते फिर उत्तम अपनी दुर्भिज्ञ पहले तो कहा गया है फिर भी ये दुर्भिज्ञ स्वरूप यद्यपि तब तक टीका में तम उत्तम तब तक तो कहा गया है तथा पुनर्वक्त्य फिर कहना है क्यूँकी दुर्भिज्ञ मान्य थे भगवान मानते हैं कि दुर्भिज इसलिए फिर कथन श्री भगवान उवाच भूय एवं महाबाहो श्रृणु मे परस ये हम प्रियम, प्रियम वश्यामी कामया हे महाबा मैं परम वच भूय एव श्रृण ये प्रियम हितक्षा प्रीयम ते हित तो काम भूया एव मैं परम वचन मेरा परम वचन फिर सुना परमा विषय से वस्तु का प्रकाश से वचन ही परम हो गया जो तुमको मैं कह रहा हूँ मनाया मेरे वचन तो सुन कर प्रिय होते इसलिए कहूंगा हे तो इच्छा थी भूय है वो भूय पुनः हे महाबाह परम परम पर्म का प्रकृष्ठ निर वस्तु न प्रकाशक वचन और से वाक्य वाक्य परम क्यों क्योंकि परम प्रकृष्ठ वस्तु का ही प्रकाशित से वस्तु ब्रह्म उसका प्रकाश और ज्ञाप को वचन भी परम है श्रेष्ठ है ठीक है प्रकृष्टत्व वचन स्पष्ट है वचन वाक्य क्यों प्रकृष्ट होगा परम वचन वचन परम श्रेष्ठ क्यों उसका अभिप्राय निजय वस्तु न प्रकाशक होने वस्तु ब्रह्म का प्रकाशक होने से तकाश वाक्य भी श्रेष्ठ है तथे वचन निशीन अस्थि यम श्रेष्ठ वचन है ते ये हम जो परम वाक्य पूज्यम टीका सकृत उत्तर अर्थ सिद्धि असकृत उपते रनिका क्या है पर ब्रह्म विषय में तो कह गया एक बार अर्थ सिद्ध हो जाएगा बार बार उसको कथन करना डर शक्त उठते एक बार कथन से अर्थ सिद्ध हो गया ज्ञान हमको हो जाएगा तो बार बार कथन अनर्थ का आया प्रिय मान आया प्रीत होते है सुनकर के इसलिए कहता हूँ मत वचनाथ प्रिय से तम अतीब अमृतम ख्याल वचन से अत्यंत प्रीत होते लोक में भी कुछ कहते समय कोई यदि आग्रह प्रकट नहीं करता है अनादर तो बीच छोड़ देना पड़ता है नहीं कहते खुश होता है तो बोलते वचना तो प्रिय से मेरे वचन से अपील अमृत तो अमी वील जैसे अमृत पान के करते हुए खुश होते इसे तुम खुश हो तो तो बख्या इसलिए कहूंगा हितक आम मेरा हित इच्छा है ठीक है तो बख्या पूर्व न मेरे वचन सुनकर होते हो इसलिए कित हितम क्या दुर्वी ज्ञान दुर्विज्ञ तत्व ज्ञान ऐसा तत्व ज्ञान तुमको एक इच्छा ऐसी बोला कशिद अनोपे परम वचो मह्यम वश्यति कोई अन्य भी कहेगा परम वच ब्रह्म भी कहेगा वाक्य कोई मुझे कहेगा यह नम तत्व ज्ञान भविष्य किसी वाक्य से तत्व ज्ञान मेरा हो जाएगा अतः तो भगवत वचन अकिचित करम तो भगवत वचन व्यर्थ है इसे शंका करके परिहार करते है किमर्थ हम वक्षातः क्यों फिर कहूंगा कहते हैं नमः प्रभावं हर्षयः मे विदु सुरगण प्रभव न मर्ष अहमा देवा महर्षीण श्रांति कोई अन्य कहेगा अन्य कोई नहीं जानते न मैं सुरगण महर्षय में प्रभाव नहर्षि प्रभाव उत्पत्ति नहीं जानते प्रभु का उत्पत्ति नहीं सामर्थ्य प्रभाव प्रभु शक्ति से उत्पत्ति हो नहीं जानते देवता लोग क्यों नहीं जानते ही खाती अस्मा अहम देवा नाम चर्वस्व आदि सबके आदि सबके आदि उनसे मेरे प्रभाव अथवा अच्छा, मेरी उत्पत्ति कोई नहीं जानते तो कौन उपदेश करेगा मैं का ममो मम्मी भी दूसरा का मे मामो बिदु न जानते सूर्य नाम ब्रह्मा आदि नहीं जानते क्या नहीं जानते किमते न बिदु प्रभावम अतिशय अतिशय शक्ति नहीं जानते प्रभाव अतः प्रभाव का प्रभाव उत्पत्ति भी नहीं जानते नहर्षे देवता नहीं जानते महर्षि भ्रुगुआदी महर्षि भी नहीं जानते ठीक है नहीं, इंद्रद्रृग्वाद भगवत प्रभाव नीदंती प्रश्न पूर्वक में इंद्र आदि देवता भ्रुग आदि ऋषि कोई भगवान भावा, के प्रभाव नहीं जानते क्यों नहीं जानते है प्रश्न करके तो देते कस्मात से नीतुर उसका उत्तर देते हम आदि हम आदि देवाना आदि कारण ठीक है कि मैं उनका कारण हूँ देवाना महत्षण सर्वस्व सब प्रकार कारण इसलिए नहीं जानते निमित्त उपादान उपादन चौदेना भगवान भेतु अतकार अस्ट न तदुरी तो हो सर्व, सर्व सर्व प्रकार निमित्तकार उपादान कारण निमित्त परिन्न उपादान कारण निमित्तकार पर उपादन कारण पर उपय चैतन्य निमित्तकार मेकिन उपाधि निमित्त कारण तम प्रधान प्रसुति उपाधि को लेकर के उपाधान का निमित्त सप्त माय कर उपाधान तम प्रधान उपाधि प्रधान से उपाय उपाधि चित्त प्रधान से निमित तो निमित्त का उपाधान का देवादीना भगवान तो। तो अतः विकार से कार्य न तरत्मा प्रभाव नहीं जानते इसलिए कहूंगा बस मैं आता क्यों कहूँगी वो लोग को, कोई नहीं जानते इसलिए मैं कहूँगा लोगो बोला यो मना दिच मना व्यक्ति लोग महेश्वर सर्वपापे यो ज अनादिच लोकमहेश्वर असमूढ़ मृत्यसर्व मर, पापी प्रमुच थी मनुष्य में जो कोई हो यह मृत्यस फैला जाए योग मृत्यु नाम अजम अनादिचे लोक महेश्वरम असम व्यक्ति स सर्व पापी मनुष्य में जो कोई भी हो मुझे अजम अनादि है लोक को जानता है समित होकर ठीक ठीक जानता है सर्व तो पाप ही पंचे थे तो से मुक्त हो जाता है टीका नहीं इत भगवत प्रभाव व्यतीत्या भगवान का प्रभाव कोई कोई जानता है सब नहीं जानते किंच कोसो प्रभाव भगवतो यम भवो नीदो प्रभाव भगवान का क्या है जिसको बहुत लोग नहीं जानते इतनी अपेक्षायाथिकम प्रभाव तद्धि फलम च कथे परमात्मा का भागो स्वभाव पार्शाव जैसे ज्ञान का अजन्म है अनादि यद अहम आदि देवा नहर्षि देवताओं का भी आदि महर्षियों का भी आदि के कारण न मन आदि मेरा वादि कारण नहीं है। नहीं अतो अहम अज अनादिश्च अजन्मे अनादि अजन अनादितमअत अनादि तो। अनादि होने का अजहे अज अज क्यों है क्योंकि अनादिम्म अजम अनादींच अजन्मा अनादि, अजन अनादि, अजन है, अनादि है। यो व्यक्ति व्यक्ति का लोक लोकमहेश्वर लोकानाम लोकाना महाम शूर्य चतुर्थ स्थूल सूक्ष्म के अज्ञान तत्कार अज्ञान तत्कारर्जित ज्ञान अज्ञान के कार्य रहित शुद्ध स्वरूप जानने वाला समूह वर्जि सामर्थु मनुष्यु सर्व पापी सर्वे ही पापी जितने पापी, कुछ बुद्धिपूर्वक पाप कुछ अज्ञात होकर पाप होता है सर्वे ही पापी कौन से मतपूर्व अमतिपूर्वकृत ही बुद्धिपूर्वक किया गया नहीं जाने भी किए गए सब पाप से प्रमुख मुक्त हो जाएगा अजम अनाजी जो दो पद्धिया है पद अपनुक्त महा पुनरुक्त नहीं अनादितम अजत्यों के हेतु अनादि लेकिन अजय इस अजय नादि को जो जानता है लोक महेश्वर को सब आप ऐसी मुक्त हो जाता है लोग भगवत तो लोक महेश्वर ऐसी हेतुअत आह भगवान लोका महान् ईश्वर महेश्वर महान ईश्वर सहेश्वर लोक का महेश्वर सबका कारण सबके प्रभु तस्वीर ऋतु इत अहम महेश्वर लोका लोकों का महेश्वर का मेन इस कारण से स्थिति बुद्धिर्जान सम्मो क्षमा सत्य क्षमा सुखम दुखम भवो भावो सुखम भवो भय भयो आगे स्लोक के साथ संबंध ये सब मेरे से होते हैं गुटाना वंती भाव भूतान मत पृथक विधायक भूतों में जो बुद्धि ज्ञान है बुद्धि है दूसरा कर दिया ज्ञान है अंत को सूक्ष्म विषय को निश्चय करने के सामर्थ्य बुद्धि आत्मादि विषय के ज्ञान को ज्ञान कर दिया असम्भव समूह का अभाव समूह का अभाव है किसी विषय को जानने के लिए ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है समाज सहिष्णुता सत्यम दम है दम है बाल हिंदुओं समय अंतों पर सुखम दुखम उत्पत्ति अभावीत है भयम भय का अभाव अवयम ये अहिंसा के आगे सब है सब कुछ मेरे से हो, होते है इसे परमात्मा महेश्वर है वीर मुख्य वीर आराध्यु साधन पुरस्कृत अशेष जगत प्रकृति अधिष्ठातृत्व लक्षण सोपाधिकम भगवत प्रभाव अभिध्य मुमुक्ष के द्वारा आराध्यूज उसमें आराध्य सिद्धि के लिए आराधन करे मुख्य लोग बंध मुख्य साधन बंधक का मुख्य का साधन जितने सब कुछ परमात्मा से उस तो बंध मुख्य साधन को पहले रख करके उसे संपूर्ण जगत की प्रकृति संप्रकृति पुरस्कृत मतलब बंधु मुख्य साधन से लेकर सब कुछ तो परमात्मा से और से जगत प्रकृति अधिष्ठा से संपूर्ण तो जगत की प्रकृति माया है उसका अधिष्ठा अधिष्ठान है माया विशिष्ट है माया भी परमात्मा सोपाधिकम भगवत प्रभाव भगवान के प्रभाव शोप्रदि अभी कथन करते अंतकरण से सूक्ष्म आदि अर्थोधन सामर्थ्य अंतकरण का सामर्थ्य सूक्ष्मांतर अर्थ को जानने के लिए जो सामर्थ्य है उसको बुद्धि शब्द से कहा टीका में सूक्ष्म आदि इत्यादि शब्द ना सूक्ष्मतम से अर्थ सूक्ष्म आदि से सूक्ष्मतम सब अर्थों को जानने का सामर्थ्य होगी बुद्धि उत्तम सामर्थ्य में बुद्धि अर्थे प्रसिद्धि प्रमाण सामर्थ्य को बुद्धि कहते इस विषय में प्रसिद्ध प्रमाणे प्रमाण करते तदवंतम ही बुद्धिमानी बदंती तदवंतम बुद्धिमान नीति ही बदंती ऐसे वस्तु को जानने के लिए सामर्थ्य जिसके पास है कत बुद्धिमान है सामान्य बुद्धि तो सबकी है ऐसे शिक्षा आदि अर्थ जानने के सामर्थ्य हो बुद्धि कहते ऐसे सामर्थ्य वाले को लोग से बुद्धिमान है बुद्धि का अर्थ करने के बाद अभी ज्ञान आत्मा आदि पदार्थ नाम अबोधातर वस्तु के जानने के लिए बुद्धि शब्द से कहा सामर्थ्य को और यहाँ सामर्थ्य कहा आत्मा आदि पदार्थ नाम अब अब ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य ज्ञान है आत्मा अपना अना अपना पदार्थ का ज्ञान ज्ञान है ठीक है ज्ञान ही न बदलती ऐसे अभगत ज्ञान जिसको लोकअ्रिय ज्ञान ही तो ज्ञान हो गया तो ज्ञान अब बुद्धि हो गया उसके सामर्थ्य असमूह प्रत्युत्पन्न सुधव्यु सु विवेक पूर्वी का प्रवृति असम समूह रही प्रत्युतपन्न उपस्थित बोधव्य वस्तु घुन पर विवेक पूर्व प्रभु ठीक ठीक विवेक पूर्वक ज्ञान होता है प्रभुति बोधव्य ये प्रत्युत्पन्न विषय सम्भव रहते तो ठीक ठीक समझ लेना क्षमा आकृष्ट से प्रारित सेवा अविकृत चित्त आकृष्ट खींचा जबन किया शब्द से, से हो शरीर से हो अविकृत चित्तता चित्त में विकास नहीं होता <laughs> इस समय सत्यम यथादृष्ट से यथा सूच से च आत्मा अनुभव से पर बुद्धि तो माना वाक सत्यम उचित जैसे दिखा गया जैसे सुना गया अपना अनुभव आत्मा अनुभव तो अपना अनुभव अपने अनुभव देखा जैसे जैसे सुना ऐसे परबुद्धि पर है पर की बुद्धि में संक्रमण होने के लिए जैसे अपने जानते हैं को इसे ज्ञान कराने के लिए तथे तो वो उच्चार्य माना जैसे सुना है देखा है ऐसे इसे शब्द से कहना वो शब्दों को सत्य कर देगा और अपने सुना अपने देखा अलग प्रकार अपने समझा एक प्रकार अलग शब्द कहेगा समीक्षा हो जाएगी ऐसे उसको ज्ञान हो कभी इसे शब्द प्रयोग करे अपने समझे एक प्रकार ज्ञान अलग प्रकार हो जाएगा ज्ञान बुझे ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे बाद में कहेंगे नहीं मैं तो कहा था इसे एक शब्द प्रयोग करने पड़ेगी अन्य प्रकार ज्ञान हो सकता है महाभारत में आता है करके कुंजल भगवान कुंजर तो, को बता दी वो तो सुनने पाए ऐसे ज्योतिष को पूछा किसने पूछा है क्या में पुत्र हो गया या पुत्री है देखे ज्योति पुत्रो पुत्री क्या लिखा है पुत्र न पुत्री पुत्रि पुत्र हो होगा आगे लिखे था ना, पुत्त्री। पुत्त्री तो तो था ना, ना। पुत्री अगर नहीं पुत्र है बाद में लिखा गया लड़की हुई लड़की कोई तो फिर समझ रहे क्या आपने लिखा था ऐसा मैं क्या लिखा है पुत्री पुत्र पुत्र नहीं पुत्र हो जाए पुत्र न पुत्र ऐसे शब्द में लोग हम करके करते समय थोड़ा ऐसे ही बोल देते हैं यानी कि ऐसे बोल देते हैं जैसे कि भारत में कहे तो मैं से बोला था किंतु बोलने पर भी शब्द तो में ऐसे हो गया तो अलग जगह समझे नहीं गरीब अलग समझिए ठीक है ऐसे परम बुद्धि संक्रांति के तथ्य उच्चार्य मान उसको ऐसे ज्ञान हो तो सत्य है दमो इंद्र उपशम असम है अंतकर्ण से उपमो सुखम आह्लाद का सुख दुखम संतास भव उद्भव उत्पत्ति अभाव उसका विपरीत है भय त्रास है भय अभय उसका विपरीत है टीका में अंतकर्ण से उपशम विषय व्यावृत्ति रिपेषक अंतकरण का उपशम क्या विषय से व्यावृत्ति रखना विषय चिंतन नहीं करना लोगों बोला अहिंसा अहिंसा समता समता अहिंसाता सपोदान यशो यशो भवती भावा भूता न भयम अभयम एव उसके साथ अहिंसा समता तुष्टि सतोष तप दान ज उसका भी प्रदय ये सब फायदा पदार्थ भूता न मत एव पृथक बनती मेरे से वाला हैं सबका कारण परमात्मा है अहिंसा अपीड़ा प्रणा पीड़ा नहीं सर्द से भी वाणी से मनुष्य अहिंसा से। अपीड़ा गणिना शब्द से भी कष्ट होता है तो अशस्त्र हिंसा शस्त्र के बिना हिंसा शब्द से कटु कटुवचन करना ये नहीं करना अहिंसा है समचार समुचित संतोष पर्याप्त बुद्धि ये संतोष पर्याप्त बुद्धि जो मिली गया ठीक है पर्याप्त है ये पर्याप्त बुद्धि जो पर्याप्त बुद्धि न हो जितने मिलने पर भी अपर्याप्त असंतोष तप है इंदिरा सावकम शीडनम ये तप है शर्रपीडन केवल तप नहीं इंदिरा सा बाह्य इंद्रिय अंत कंश सब विशेष चिंतन छोड़कर के शरीर में पीड़न उपवास करते हैं, अन्य तप करते हैं, ये भी सच इंद्रियान से एकाग्रम परमंतव, तप हो मन इंद्रिय की एकाग्रता से उसे परम तप है और तैत्य रूप निश्चित है स्वाध्याय प्रवचन के वे तपधितप हो और वेदांत स्वाध्याय और प्रवचन अध्ययन अध्यापन इसको भी तप कहा गया उसे पारा में तपक आ गया और मन के क्या करता उसके अभिषेक सर्वपीड़ा तपराधी करती थोड़ा दूर में तो मुख्य इंद्र स्वयं पूर्वक सर्वपीडा में इंद्र स्वयं पूर्वक सर्वपीड़ा ने उपास और अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करना उसको भी तपक आ गया सो तो धर्म ने तपस्या न करना ये भी तपे तो इतने कष्ट प्राप्त हो अपने धर्म प्रण करना ये तपहन जो प्राप्त है उसको देना सामर्थिक अनुसार टीका में पात्रे श्रद्धा सशक्ति अनतीक्रम्य अर्थाण देश काला अनुगुणेन प्रतिपादनम पात्र होने पर योग्य पात्र में श्रद्धा पूर्वक देना है सशक्ति शक्ति के अनुसार अर्थानाम जो अर्थ अपने प्राप्त है धन है देश का अनुगुण किस देश में किस कार्य के अनुसार कुछ पदार्थ तो क्या देना है उसको दान करना है। ये दान है यथाशक्ति विभाग यशो धर्म निमित्ता कीर्ति धर्म निमित्तम धर्म के कारण जो की धर्म निमित अधर्म के कारण जो अकीर्ति वह टीका में उक्ता बुद्धियादीना शास्त्र ईश्वराज उत्पत्ति कती जानी थी बुद्धिज्ञान असम प्रथम श्लोक ये श्लोक दोनों श्लोक में जो कहे गये शास्त्र के साथ सबकी उत्पत्तिश्वर से कहते भगवान प्रति जानी भवंती भावा भूताना मत भवंती भावा ये पदार्थ ये तो बुद्धियादय बुद्धिया जितने भाव का पदार्थ सब कुछ भूताना का मत एव मेरे सम्वर से प्रथा तो विदाया तो था नाना विदा अपने कर्म के अनुसार नाना प्रकार होते सबका कारण परमात्मा है तो रह गया नाना विधत्व तो तो नाना प्रकार के होते है अपने कर्म के अनुसार सकर्मन स्वकर्मानुसार कथन चित्मा अतिरिक्त अभाव मत किसी प्रकार हो आत्मा से अतिरिक्त तो नहीं तंत्र से बना गया पट्ट तंत्र से बिना नहीं मत तो वो मेरे से होते ही आत्मा चतुर्थ तो कुछ भी नहीं सब कुछ अध्यस्त तो ही न केवल भागवत सर्व प्रकृति किन्तु सर्वज्ञ सर्वे सरस्विष्ठात्र तो सबकी प्रकृति है केवल भगवान उपाधान तो कारण इतने नहीं केवलम भगवत सर्व प्रकृति सबके उपाधान कारण ही नहीं किन्तु भगवान तो सर्वज्ञ भगवत सर्वज्ञत्व सर्वे सर्वे सबको जानने वाले सबका ईश्वर यही अठातृत्व तो का अधिष्ठाता तो है वो अधिष्ठात सर्वज्ञ सर्वे तरफ अधिष्ठातृत्व भगवानी कि महाशय सप्त पूर्वी महाशय चत्वारु मन वस्था चार मद्भावा मानसा जाता मदावानसा जाता लोको इमा प्रजा योक इमशयूर्वी चो भाव प्रजा पूर्वे सप्तम महर्षय तथा म, म, मानस मन जा, मधुवा जाता है ये, सा, ये सा, इमान प्रजा सात महर्षि चार मनु ये मानस अन्य मानसू जिनके लोक प्रजा ही प्रजा की उत्पत्ति करने वाले महर्षय सप्त ृगुम च महातेज सो असुजा भृगुम मरीचिम कर वशिष्ठ महातेजा ये महत्व भृगुआ दे पूर्वे अतीत काल संबंधी न अतीत काल में चतर मनोवत था चारिमनु का चतारो सावरण प्रसिद्ध सावरण से प्रसिद्ध है तो सावन में ब्रह्म सावरण रुद्र सावरना धर्म सावरण दक्ष सावरण इस चार नाम ये तो चौदह चतुर्द है एक मन्वर में चतुर्ना प्रजाशक्ति चार ही मन प्रजाशक्ति का हेतु होते है चौदह मन में से एक मन्वतर में चार ही प्रजाशक्ति के हेतु चतवार कहा गया तो चतर मनुवस्तुता सावरण नाम से प्रसिद्ध है टिका में भृगु भृगु सर्वज्ञ विद्या से लेकर तक ृगुआद वसीता संप्रद प्रवर्तक ज्ञान विद्या विद्याप्रदाय के प्रवर्तक प्रवर्तक मनूना पूर्व आद्य मनु के सभी पूर्व महर्ष सप्त पूर्व मनो चतर मन भी पूर्व महर्षि मनूना च तुल्य विशेषण तेज ठीका मयि सर्व सर्वे गावना मद्गत भावना एस मद्दता मई सर्वज्ञ सर्वे में जिनकी भावना चिंतन ध्यान भावना फल करते वैष्णव साम्यन उपेता वैष्णव विष्णु वैष्णव परमात्मा सामर्थ्य जीतते है परमात्मा चिंतन करते करते उनके सामर्थ्य जीतते वैष्णव्या शक्ति अधिष्ठित्व नंत्य वैष्णव्या शक्ति अधिष्ठित्व नैष्णवी विष्णुवी यदि वैष्णव वैष्णवी शक्ति अधिष्ठित शक्ति युक्त होने से ज्ञान ऐश्वर्य वाले मनोज ऋषि साम जन्म नैशिट्य माचस्ते जन्म में जन्म से भी वैशिट्य कहते इस से युक्त है मानस मन से उत्पादित मनुष्य से बनाए जाता उत्पन्न टीका में मनवादीन एवं मनवादीन का ही विश्लेषण देते ये साम लोकमा प्रजा ये मनोना महर्षि मनु महर्षिओं की सृष्टि लोक बीमा प्रजा ंगम आदि जितनी प्रजा है उनके ही सुखी है विद्या जन्मना चो संत मनवादी मनवादि नाम अश्विन के सर्वा प्रजा सब प्रजा वंश दो प्रकार विद्या से और जन्म से ये विद्या से संप्रदाय देने वाले भ्रग आदि महर्षि और जन्म से मनवादि विद्या जन्मना चो विद्या और जन्म ऐसी संति संतान परम्परा मनवादी नाम अशोक सर्वा प्रजा सौ प्रजा है मनवादी का भुगुओ का भ्रुग्वादी है विद्या प्रदान कर संप्रदाय प्रवृत्तों और मनवादी और सृष्टि का सर्वा प्रजा है बोला सोपाधिकभाव भगव को दर्शिता त्ञान फलम आह भगवान का सोपाधिक प्रभाव दिखाया दिखा करके उसके ज्ञान का फल विभुतिं विभूति योग सो सो युज्यते नात्र च नम योग वेत्तः सौकंपन योग युना संशय एक च योग मामा एक विभूतिम योगम से मेरी विभूति विस्तार है योगे सामर्थ्य सामर्थ्य यो तत्त्वतः तो तो तो वेत्ति तो जो तत्त्वतः ठीक ठीक जानता है सो so, अभिकंपन योग ने युद्ध अभिकंप योग्य दर्शन रूप ज्ञान से युक्त तो हो जाता है एतां संशय नाम विभूतिम एतां एक विभूति विभूति विभूति योगम योगे इति भूते भवनं वैभव सर्वात्मकूति बुद्धि जानमस विभिन्न होना सर्वात्मक योग योग विभूति योग्य के सामर्थ्य आत्मन घटन योग ऐश्वर्य सर्वे तकेशानते योग्वर्य ऐश्वर्य सर्वज्ञ योग फल ऐश्वर्य सर्वज्ञ सर्वे जो मेरा है शक्ति ज्ञान ले शक्ति है ज्ञाने उसके थोड़े अल्प मात्रा को आश्रय करके मनवादी मंदिर आदि ईश्वर है मम माध्यम ये व्यक्ति तत्व तथ्य यथावत तत। अथवा हाँ अथवा अथवा योगेश्वर सामर्थ्यम योगेश्वर सामर्थ्यम क्या है सर्वज्ञ योग जम योग सर्वज्ञ तो हो गया है योगेश्वर सामर्थ्य योग उत्पन्न होने से उसको योग शब्द से कहा योग का ही अर्थ कर दिया योग का पहले कर दिया सामर्थ्य दूसरा अर्थ कहते योगेश्वर सामर्थ्यम सर्वज्ञतम योग जम योगे इसको योग शब्द से कहा मध्यम यो व्यक्ति तत्व था तत्व ठीक ठीक जानता है यथावत यथा तो विभूति ये तथा वेदनस्य से निरंकुशत्व दर्शे थे जैसे विभूति और योगे वेदना ज्ञान ठीक ठीक जो जानता है यथावत ठीक ठीक जो जानता है सोपाधिकम ज्ञानम निरुपाधिक ज्ञान द्वार मिशास सोपाधिक परमात्मा का ज्ञान होने से निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान होगा निरुपाधिक ज्ञान द्वार सोविकम्पे न अभिकम्पे ना अप्रचलित नोग है ना अप्रचलित योग क्या है स्थिर सम्यक दर्शन स्तरीय लक्षण है ना सम्यक दर्शन में स्थिर सम्यक ज्ञान उसमें स्थरीय लक्षण है ना युद्ध युक्त होता है अर्थात अच्छा उसको सम्यक दर्शन में ज्ञान हो जाता है शोकाधि के ज्ञान होने पर जो शोकाधी के स्वरूप ठीक ठीक जानता है वो सम्यक दर्शन में उसको स्थिर हो जाता है ज्ञान का ज्ञान हो जाता है संशय न अस्मिन अर्थ संशय इसमें संशय नहीं उसके अर्थे प्रतिबंधा भाव हमारा शोपाधि का इस समय ज्ञान होने पर निरुपाधि का ज्ञान हो जाएगा इसमें कोई संशया नहीं नश्मीर अर्थ संशय जो सोपाधि के स्वरूप ध्यान भक्ति दि करके साक्षात्कार कर लेता है शोपाधि के स्वरूप उसको तो कार गया कृतोपा के लिए मुख्य अधिकारी हुई उसको स्वल्प उपदेश सप्तम से आजी महाराज के ऊपर से ज्ञान हो जाएगा इसलिए श्रोताजी का ज्ञान लिघाजी ज्ञान का द्वार है कथम तावक विदुत ऐश्वर्य ज्ञान उक्त योग से हेतु रीति मृत्यु तावक आपके विभूत और ऐश्वर्य का ज्ञान सोपाधिक विभूति ऐश्वर्य का ज्ञान उक्त योग है। योग्य ज्ञान स्तरीय रूप अभिकम्प योग का हेतु कैसे ऐसे मानकर पूछते है कि दृश्य अभिकम्पे नुज अभिकम्प योग कैसा है जिसके से तो प्राप्त कर लेता है ये प्रश्न उनसे उत्तर उक्त ज्ञान महात्म्या भगवन्ष्ठा सिद्ध्यू ये ज्ञान सौपाधिक्ञान के सामर्थ्य से भगविष्ठा प्रतिष्ठित हो जाती ये सिद्ध्य उच्य से अहम सर्व प्रभव मक्त इति इति भजन्ते भजन्ते मां मां मक् उत्पत्ति कारण सर्व प्रवर्तमे से उत्पन्न होते होते ये मावामत्ता बुधा भाव सम्बन्धित महम भजन थे इसे जान करके भाव से सम्बन्वित युक्त होकर के भाव है परमात्मा में अभिनय दृढ़ इससे युक्त होकर के बुधा विवेक नाम भजनते भजन करते इसे समझ करके अहम परम ब्रह्म वासुदेवाख्य जगत प्रभव उत्तर अहमे सर्वस्य जगतः जगत उत्पति प्रभव की अस्मदी प्रभव प्रभाव सर्वृति सर्वात्मा सौ सर्व प्रकृति सर्वात्मा मत्त भवति मया ना चाण प्रमाण सर्व यदाक्रम चेष्टी तथा सर्व सर्व स्थिति नादी सर्व की स्थिति नादी होती सबकी सर्व की स्थिति ना उत्पत्ति मैच अंतर्यामी अंतर्यामी रूप से मैं प्रेरणा करता हूँ देता हूँ प्रेरित तो होकर के सर्वम यथास्व यथा संभव मर्यादा मन अतिक्रम जैसे जिसकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करके यथासंभव संभव सुचेष्टा करते अंतर्यामी की प्रेरणा से तथा मत सर्वम फल प्रवर्त स्थिति नाश क्रिया कर्म प्रवर्त कर्म के फल उपभोग जितने जगत मेरे से होते। सब स्विक्रिया है ठीक वर्त मेरसी तौर इत मकृतिश्व महिमा न्ञातवा मई भवन्ति इस प्रकार मैं सर्वात्मा हूँ सर्व रूप है सबकी प्रकृति उपादान काम सबका ईश्वर और तो सर्वज्ञ ऐसे मेरी महिमा है ऐश्वर्य इसको जान करके मई एवं निष्ठावंत तो मेरे ही निष्ठावन होते भाष्य में मत्वा ऐसे जान करके भजन बनते ऐसे ठीक ठीक निश्चय हो जाए सर्वज्ञ सर्वात्मा तो भजन दृढ़ होता है माँ बुधा अवगत तत्व भगवत तत्व यही जिन तत्व तत्व ज्ञान हो गया वो तो लोग भजन करते ठीक है में संसार असार्ञान अवतान भगवत भजन अधिकारम देते संसार असार है अध्यस्त है एक परमात्मा ही सब कुछ है उससे भिन्न जितने है सब कुछ कार्य है उसमें अध्यस्त है कारण नहीं है संसार असारे, असार है ऐसे असार ज्ञान जिनके वही भगवान भजन में अधिकार है संसार में सार जब है शोभन है यह, यह आष्ट है यह अच्छा है ये मिल जाए ये हो जाओ ये भावना जब तक है भजन में अधिकार नहीं है संसार असार है कुछ भी हो सब व्यर्थ है तो छोड़कर जाना पड़ता है स्वर्ग इंदिरादी पद भी ऐसे ही नष्ट हो, हो जाते ब्रह्म लोग तक पूरा सब कुछ असार है व्यर्थ है जितने बहुत हैं कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं कहीं भी महत्व बुद्धि जिसकी वो महत्व बुद्धि है मतलब असार बुद्धि नहीं असार बुद्धि है तो कहीं भी महत्व नहीं धन शब्द बहुत हो गया तो क्या हो गया चमत्कार प्राप्त तो कर लिया बहुत लोग सम्मान प्राप्त कर तो क्या हुआ राजा महाराजा सम्राट कितने हो गए चले गए कितने बनने चले गए ऐसा ऐसा विचार करके सर्वत्र व्यर्थ है मिथ्या है सपन जैसे सपन में महाराजा बनेगा सम्राट बनेगा राष्ट्रपति बन गया तो क्या हो गया ऐसे भी जागृत हो कुछ ही बन जाए परमात्मा प्राप्त तो नहीं कर पाया तो मानने के बाद फिर कहाँ जाएगा क्या जन्म प्राप्त करेगा कोई ठीक ना नहीं कितने कर्म है निश्चय जन्म प्राप्त करेगा नरक जाएगा पशु तो पक्षी पेड़ पौधे क्या क्या वंश होता है उसका सुधार जब नहीं कर पाया संसार में कुछ प्राप्त करे तो क्या हो गया ऐसे दृढ़ निश्चय करके बार बार चिंतन करे तो भगवत भजन होता है तब अधिकार करते अवगत तत्व तो ठीक है जानने वाले ही भजन करते परमार्थ सत्य पूर्वक्त रीत्या ज्ञान थे ऐसे परमार्थ तत्व का ज्ञान होने पर प्रेमा दूनिवेशाख्यु भवत ये अभिनिवेश अभिनवेश भाव भाव कार्तिक भाव का परमार्थ तत्व अभिनवेश भाव है भावना परमार्थ तत्व तो अभिनिवेश परमार्थ तत्व तो अभिनिवेश कैसा है प्रेमादर प्रेम और आदर वही अभिनिवेश शब्द से कहा तेन तो संयुक्त ऐसे पर प्रेम पूर्वक आदर सत्कार पूर्वक तो भजन होता है तभी तो भजन होता है भगवत भजन भोजन भगवती हेतु भगवत भजन के हेतु तो प्रेम सत्कार पूर्वक चिंतन होगा और कुछ नहीं सबका भाव समन्विता भाव भावना परमार्थ तत्व अभिनवेश तेन सम्मानित तो होते हैं, तो भोजन करते हैं समित